जा सुबचन रवि कर करे। राम शैल शोभा तापस तप फलु पाई जिमी सुखी सिराने सिरा ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्री सदगुरुदेव तब केवट ऊंचे धाई कहे उरत सन भुजा उठाई नाथ देखी अही बिटप विशाला पाकर जम्बू साल तमाला जिन्ह तरु बरन मध्य सोहा मंजू विशाल देखी मनु मोहा नील सघन पल्लव फल लाला अविरल छाह सुखद सब काला मानह तिमिर अरुण मय राशि सकेली सुरित समीप गोसाई रघुबर परन कुटी जह छाई तुलसी तरुबर विविध सुहाए कहू कहूँ सीय कहूँ लखन लगाए पटछाया बेदिका बनाई सिय निज पानी सरोज सुहाई जहाँ बैठी मुनिगन सहित नित राम सुजान सुन कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण सखा बचन सुनि बिटप निहारी उमगे भारत बिलोचन बारी करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीति सारद सकुचाई हर सी निरखि राम पद अंका मानहु पार सुपायऊरंका रज सिर धरि नयन रघुबर मिलन सरिसख पावि देखी भरत गति अकथ अतीवा प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा सखहि सनेह दिवस मग भूला कही सुपंथ सुर बर सही फूला निरखि सिद्ध साधक अनुरागे सहज सनेहु सराहन लागे होतन भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को कोम अमीय मंदरु बिहु भरतु पयोधि गंभीर मथि प्रगटे उधु हित कृपा सिंधु रघुवीर सखा समेत मनोहर जोटा लखेउ न लखन सघन बन ओटा भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदनु सुहावन करत प्रवेश मिटे दुख प्रवेशवा जनुजोगी पर मार पावा देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहत अनुरागे शीस जटा मुनि पट बांधे न कसे कर सरु धनु कांधे बेदी पर मुनि साधु समाजू सीय सहित राजत रघुराजू बलकल बसन जटिल तनु श्यामा जनु मुनि बेख की कामा करमलि धनुषा कुफेरत जियकी जर नि हरत हसी हेरत लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघु ज्ञान सभा जनु तनुरे भगति सचिदानंदु सानुज सखा समेत मगन मन विसरे हरस शोक सुख दुख गन पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई भूतल परेल कुटकी नाई बचन सपेम लखन पही करत प्रणाम भरत जी जाने बंधु सनेह सरस ओरा उत सेवा बस जोरा मिलिन जायी नहीं गुदरत बनई सुक विलखन मन की गति बनाई रहे सेवा पर भारु चढ़ी चंग जनु खैच कहत स प्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुना उठे रामु सुनी प्रेम अधीरा कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा बर बस लिये उठाई लाए कृपा निधान भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान मिलनी प्रीति की मि जाई बखानी कभी कुल अगम करम मन बानी परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुधि चित अहमिति बिसराई कहू सुपेम प्रकट को करई के छाया कभी मति अनुसरई कभी ही अरथ आखर बलुसाचा अनुहरिताल गति ही नटु नाचा अगम सनेह भरत रघुबर को जहन जाई मनु विधि हरिहर को सोमय कुमति कहा के ही भाती बाज सुराग की गांडर ताती मिलनी बिलो की भरत रघुबर की सुरगन सभय धक धकी धर की समुझाएस गुरु जड़ जागे बरसी प्रसून प्रसंसन लागे मिली सपे मरिपुसूद नही केवटु भेंटे उम भूरी भाय भेटे भरत लक्षिमन करत प्रणाम भेंटे उलखन ललकी लघु भाई बहुरी निशा दुलिन् उरलाई पुनि मुनिगन दुहु भाईन बंदे अभिमतासित पाई अनदे सानुज भरत उमगि अनुरागा धरिशिर सिय पद पदुम परागा आगा पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल पर सिंह अशीस दी मन माही मगन स्नेह देह सुधि नाही सब विधि सानुकूल लखी सीता भेनि सोच उर अपडर बीता को किछ कहि न को किछु पूछा प्रेम भरा मन निज गति छूछा तहि अवसर के वटुधी जुधरी जोरी पानी बिन वत प्रणाम करी नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग शील सिंधु सुनि गुर आगवनु सिय समीप राखेरि पुदवनु चले सबेग राम ते ही काला धीर धरम मधुर दीन दयाला गुरही देखी सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे मुनिबर धाई लिए उर लाई प्रेम उमगी भेंटे दो भाई प्रेम पुल के वट कही नामू दूरी ते दंड प्रणामू राम सखा ऋषि बर बस भेंटा जनुमहि लुठत सनेह समेटा रघुपति भगति सुमंगल मूला नभसरा ही सुर सही फूला एहि सम निपट नीच को नाही बड़ वशिष्ठ सम को जग मही जही लखिलख नहु ते अधिक मिले मुदित मुनिराऊ सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव आरत लोग राम सबु जाना करुणा कर सुजान भगवाना जो जही भाय रहा अभिलाखी तेह तेही, तेही कह तसी तसी रुख राखी सानुज मिली पल महु सब काहू कि दूरी दुख दारून दाहू यह बड़ी बात राम कै नाही जिमि घट कोटि एक रवि छाही मिल के वट ही उमगी अनुरागा उर्जन सकल सराह ही भागा देखी राम दुखित महतारी जनु सुबेली अवलीम मारी प्रथम राम भेटी कैके सरल सुभाय भगति मति भेई पग परिकीन प्रबोधु बहोरी काल करम विधि सिर धरी खोरी भेटी रघुबर मातु सब करी प्रबोधु परिषु अंब ईश आधीन जगु काहुु न देयोसु गुर पद बंदे दुहु भाई सहित विप्रतीय जे संग आई गंग गौरी सम सब सन मानी देहसी स मुदित मृदुबानी पद लगे सुमित्रा अंका जनु भेटी संपतिर पुनि जननी चरन भ्राता परे प्रेम व्याकुल सब गाता अति अग अम्ब उए नयन सनेह सलिलहवाए तेह अवसर कर हर्ष विषादु किमि कवि कहे मूक जिमी स्वादु मिलि जन निज रघुराऊ गुर कहेऊ की धारिय पाऊ पुर्जन पाई मुनी नियोगु जल थल तकी तकी उतरे उतरेऊ लोगू महसूर मंत्री मातु गुर गणे लोग लिए साथ पावन आश्रम गवनु किय भरत लखन रघुनाथ सिय आई मुनि बर पग लागी उचित अशीस लही मन मागी गुरपति मुनि तियन्ेता मिली पे मु कही जाई न जेता बंदी बंदी पगसिया सी सब ही के आशीर्वचन लहे प्रियजी के सासु सकल जब सीय निहारी मुदे नयन सहमि सुकुमारी परि बधिक बस मनहु मराली काहकी कर तार कुचाली तिनसी निपट दुख पावा सो सबु सहिया जो दय सहावा जनक सुता तब उधरी धीरा नील नलिन लोयन भरी नीरा मिली सकल सा सुनसियई तेह अवसर करु नाम छायी लागी लागी भेटती अति अनुराग हृदय असी सही प्रेम बस रही भरी सुहाग विकल स्नेह सब रानी बैठन सबह कहेउ गुर ज्ञानी कही जग गति माइक मुनिनाथा कहे कछुक पर मारथ गाथा नृप कर सुर पुर सुनावा सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा मरन हे तू निज नेहु विचारी अति बिकल धीर धुर धारी कठोर सुनत कटुबानी बिलपत लखन सीय सब सो विकल अति सकल समाजू मानहु राजू अकाज आजु मुनि बर बहुरी राम समझाए सहित समाज सुसरित नहाए ब्रतु निरंबुत ही दिन प्रभु की मुनिहु कहे जलु काहु लीना भोरु भय रघु नंदन जो मुनि आय सुदीन श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादुक करी पितु क्रिया वेद जसी बरनी भे पातक तम तरणी जासु नाम पावक अघ सुमिरत सकल सुमंगल मूला शुद्ध सुभय साधु सम्मत अस तीरथ आवाहन सुर सरीजस शुद्ध भये दुई बासर बीते बोले गुर सन राम पीरीते नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अंबु अहारी सानुज भरत तु सचिव सब माता देखिमो ही पल जिमी जुग जाता सब समेत पुर धारिय पाऊ आपू यहाँ अमरावती राऊ बहुत कहेऊ सब किय ढिठाई उचित हो तस करिय गोसाई धर्म से तु करुनायतन कस न कहु लोग दुखित दिन दुई दरस देखिलहूँ विश्राम राम बचन सुनी सभय समाजू जनु जल निधि महु बिकल जहाजू सुनी गुर गिरा मंगल मूला भयऊ मनहु मारुत अनुकुला पावन पयतीहू काल नहा जो बिलो की अघ ओघ न साह मंगल मूरति लोचन भरी भरी निर्ख हर शि दंडवत राम शैल बन देखन जाही जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही झरना झर सुधा सुधासम बारी त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी बिटप बेली त्रृण अगणित जाति फल प्रसून पल्लव बहु भाति सुंदर शिला सुखद तरु छाही जाई बर नि बन छबिक पाही सरनि सरोह जल बिहग कूजत गुंजत भृंग बैर विगत बिहरत बिपिन मृग विहंग बहुरंग कोल किरात भिल्ल बन बासी मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी भरी भरी परन पुटीर चिरी कंदमूल फल अंकुर जूरी सब ही देनय प्रनामा कही कही स्वाद भेद गुण नामा देही लोग बहु न लेह फेरत राम दोहायी देही कही सने हम गन बानी मानत साधु प्रेम पहिचानी तुम सुकृति हम नीच निषादा पावादर सनु राम प्रसादा हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा जस मरुर नि देव धुनि धारा राम कृपाल निषाद नेवाजा परिजन प्रजऊ चहिय जस राजा यह जि जानी सकोचुत करिय छोहु लखिने हमहि हम कृतारथ कर लगी फल तृन अंकुरेहु तुम प्रिय पाहुने बन पगु धारे सेवा जोगुन भाग हमारे देव का हम तुम्हें गुसाई ईंधन उपात की रात मिताई यह हमारी अति बड़ी सेवकायी लेन बासन बसन चोराई हम जड़ जीव जीव गन घाती हुटिल कुचाली कुमती कुजाती पाप करत ति बासर जाही नहीं पटकटी नहीं पेट अघाही सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ जब ते प्रभु पद पदुम हारे मिटे दुसह दुख दोष हमारे बचन सुनत पुरजन अनुरागे तिन्ह के भाग सराहन लागे लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुना वही बोलनि मिलनि सिय राम चरण सने हुखि सुख पावि नरनारिणी दरहीं ने निज सुनी कोल भिल्लि की गिरा तुलसी कृपा रघुवंश मनिकी लोहल लौका लो तिरा बिहरहीं बन चहु ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब जल जो दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम पुरजन नारी मगन अति प्रीति बासर जाही पलक समबीति सीय सासु प्रतिवेश बनाई सादर करई सरिस इस सेवकाई लखन मरमु राम विनु काहू माया सब शिव माया माँ सीय सासु सेवा बस कीनी तिन्ह लही सुख सिख आशिष दीहि लखसीय सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पछितानी अघाई अवनि जमी जाचति कैके महिनबीचु विधि मीचुन देई द विदित कवि कहि राम विमुख थलु नरक न लहि यहु संसऊ सबके मन माही राम गवनु विधि अवध की नही निशीन नींद नही भूख दिन भरतु बिकल सुचि सोच नीच कीच बीच मगन जस मीन ही सलील संकोच किन्ही मा तमिस काल कुचालीति भीतिजस पाकतशाली केाम अभिषेकु मोहि अवतलत उपाऊ न एकू अवसि फिर गुर आय सुनी मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी मातु कहेहु बहु रही रघुराऊ राम जन निहठ कर बिकिकाऊ मोह्यनुचर करकेकता तेहिम कुसमऊ बाम विधाता जौहठ करऊँ तन निपट कु कर मु हर गिरी ते गुरुसेवक धरमु एकुगुति न मन ठहरानी सोचत भर ति रैनी बिहा प्रात नहायी प्रभु सिर बैठत पठये ऋषय बोलाई पद कमल प्रणाम करी बैठे आय सुपाई विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभा सद आई बोले मुनि बरु समय समाना सुनहु सभा सद भरत सुजाना धरम भानु भानुकूल भानु राजा रामु स्वस भगवा सत्य पालक श्रुति सेम जनमु जग मंगल हेतु गुरपितु मातु बचन अनुसारी खल दलु दलन देव हितकारी नीति प्रीति परमारथ स्वरथु कौन राम समान जथा रथु विधि हरु शि रवि दिशि पाला माया जीव कर्म कुलि काला अहिप महिप जह लगी प्रभुताई जोग सिधि निगमा गम गायी कर विचार जी देखु नी के राम रजाई शीस सब ही के राखे राम रजाई रूख हम सब करहित होई समुझि सयाने करहू अब सब मिली सम्मत सोई सब कहू सुखद राम अभिषेकू मंगल मोद मूल मग एकू के विधि अवध चल ही, ही रघु राऊ सोई करियऊ पाऊ सब सादर सुनि मुनि बरबानी नय परमारथ स्वारथ सानी उतरु न आवलोग भय भोरे तब सिरुनाई भरत कर जोरे भानुवंश भय भूप घने रे अधिक एक ते एक बड़ेरे जनम हे तु सब कह पिता माता करम शुभा शुभ देई विधाता दलि दुख सजई सकल कल्याणा कल अस असीस राउरी जगु जाना सो गोसाई विधि गति जेहि छे की सकई को क तेक जोटे टेकी बूझिय मोही उपाऊ अब सो सब मोर अभागु सुनिशने हय बचन गुर उर उमगा अनुरागु तात बात फुरी राम कृपाही राम विमुख सिधि सपन हु नाही सकुच तात कहत एक बाता अर्ध तज ही बुध सरबस जाता तुमकानन गवन दो भाई लखन सीय रघुराई सुनि सुबचन हर से दो भ्राता भे प्रमोद परिपूरन गाता मन प्रसन्न तन तेजुराजा जनुजी राउ रामु भय राजा बहुत लाभ लोग लघुहानी सम दुख सुख सब रो वही रानी भरत मुनि कहा निका है खलु जग जीवन अभिमत दीन है कानन करऊ जनम भरी बासु ते सुपासु अंतर अमोर सुपाशु अंतर्जा मुशियम सर्वज्ञ सुजान जौ फुर कहवुत नाथ निज की जीय बचनु प्रवाण भरत बचन सुनिदेखि सनेहु सभा सहित मुनि भये विदेहू भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति था तीर अबलासी गाचह पार जतनु ही अहेरा पावती नावन बोहितु बेरा औरु करी ही को भरत बड़ाई सरसी सीपी की सिंधु समाई भरत मुनि ही मन भीतर भाए सहित समाज राम पही आए प्रभु प्रणाम करी दीन सुहासन बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन बोले मुनि बलु बचन विचारी देश काल अवसर अनुहारी सुनहु राम सरभ्य सुजाना धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना सबके उर अंतर बसहु जानहु भाऊ कु भाऊ उर्जन जननी भरत हित होई सु कहिय उपाऊ आरत कही बिचारी न काऊ तूझ जुआरी ही आपन दाऊ सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ सब कर कराऊ रिराखे आय तुकिए मुदित पुर भाखें प्रथम जो आय सुमो कहू होई माथे मानी करो सिख सोई कुनिज ही कह जस कहब गोसाई सो सब भांति घटी ही सेवकाई कह मुनि राम सत्य तुम भाखा भरत स्नेह विचारु न राखा तेहते कहूँ बहोरी बहोरी भरत भगति बस भई मति मोरी मोरे जान भरत रुचि राखी जो कि जीयसो शुभ शिव साखी भरत विनय सादर विचारु बहोरी करब साधु मत लोक मत निपनय निगम चोरी गुर अनुराग भरत पर देखी राम हृदय आनंदु विशेखी भरत ही धरम धुरंधर जानी निज सेवक तन मानस बानी बोले गुर आयस अनुकूला बचन मंजु मृदु मंगल मूला नाथ सपथ पितु चरण दुहाई भयौ न भुवन भरत समभाई जे गुर पद अम्बुज अनुरागी तेलो कहूं बेदहू बड़ भागी रावर जा पर अस अनुरागु को कही सक भरत कर भागु लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई करत बदन पर भरत बड़ाई भरत कह सोई किए भलाई अस कही राम रहे अर तब मुनि बोले भरत सन सब संकोचु तजितात कृपा सिंधु प्रिय बंधुसन सन कहु हृदय कैबात सुनि मुनि बचन राम रुख पाई गुरु साहिब अनुकूल अघाई लखीअपने सिर सबु छु भारू कही न स कछु करही विचारु पुल की शरीर सभा भय नीरज नयन ने हजल बाढ़े कहब मोर मुनि नाथ निबाहा ए ते अधिक कह मैं कहा मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ अपराधी पर कोह न काऊ मो पर कृपा सनेहु विन कबहू देखी शिशुपन ते परिहर संगू कबहू न की मोर मन भंगु मैं प्रभु कृपारी जी जोही हारे हूँ खेल जीता वही मोही महु सने सकोच बस सनमुख मुख न बैन दरसन तृपित न आजू लगी प्रेम पिया से नैन विधि न सके उ मोर दुलारा नीच बीचु जन नीमिस पारा यहा कहत मोही आजू न शोभा अपनी समुझी साधु सूची को भा मातु मंदी में साधु सुचाली उनत कोटि कुचाली की को दव बाली सुसाली मुकता प्रसव की शबुक काली सपने दो सकले लेन काहू मोर अभाग उदधि अवगाहू बिनु समुझे निज अघ परिपाकू जारियू जाय जन निकाकू हृदय हेरिहार्यू सब ओरा एक ही भांति भल ही भल मोरा गुर गोसाई साहिब सियरामू लागत मोहि नीक परिणामू साधु सभा गुर प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाव प्रेम प्रपंच झूठ फुर जान ही मुनि रघुराऊ भूपति मरन प्रेम पनुराखी जननी कुमति जगत तु सबु साखी देखिन जाहीं बिकल महतारी जर ही दुसह जर पुर नर नारी महीं सकल अनरथ कर मूला सो सुनि समुझि सह्यू सब सूला सुनी बन गवनुन् रघुना था करी मुनिदेश लखन सीय सा था बिनु पानी पया दही पाए संकर साखी रहें घाये बहुरी निहारि निषाद सनेहू पुलिस कठिन उर अब सब न उब सबू आ देखू आई जियत जीव जड़ सबई सहाय मग साजही बीची विसु तमस ती छ ते रघुनंदन उलखनु सी अनहित लागे जाही तासु तनय तजी दुसह दुख दयु सहा काही सुनियति बिकल भरत बरबानी आरति प्रीति विनय नय सानी शोक मगन सब सभा खारू मनहु कमल बन परेऊ तुषारू कहि अनेक विधि कथा पुरानी भरत प्रबोधु प्रबोधुकीह मुनि ज्ञानी बोले उचित बचन रघुनंदु दिन कर कुल कह रोबन चंदू तात जाय करुगलानी ईस अधीन जीव गति जानी तीन काल त्रिभुवन ती मत मोरे पुनसी लोक तात तर तोरे उर उनत तुम्ह पर कुटिलाई जाई लोक परु लोक नसाई दो सुते ही जन नि जड़तेई जिन्ह गुर साधु सभा नहीं सेई मिटि हहीं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार लोक सुजा पर लोक सुख सुमिरत नामु तुम्हार कहूं सुभाऊ सत्य शिव साखी भरत भूमि रह राउरी राखी तात कुतर्क करहु जनि जाए बैर प्रेम नही दुरई दुराए मुनिगन निकट बिहग मृग जाही बाधक बधिक विलो की पराही हित अनहित पशु पक्षि जाना मानुस गुण ज्ञान निधाना तात तुम्हि मैं जानू नी के करो काह असमंजस जी के राख्य उय सत्य मोहित्यागी तनु परिहरे प्रेम पन लागी तासु वचन में तत मन सोचू ते ते अधिक तुम्हार सकोचू पर गुर मोहि आय सुदीहा अवसी जो कहु चह हाँ सोई किन्हा मनु प्रसन्न करी सकुच तज कहू करऊ सोई आजु सत्य संधर घुबर बचन सोनिभा भासुखी समाज सुरगन सहित सभय सुरराजू सोच ही चाहत होन न अकाजू बनत उपाऊ करत गु नाही राम सरन सब गे मन माही बहुरी विचारी परस पर कहि रघुपति भगत भगति बस अहिं सुधि करियम्बरीस दुर्बासा भेसुरपतिपट निराशा सहेसुर बहुकाल विसादा नरहरि किए प्रगट प्रहलादा लगी लगी कान कहि धुनि माथा अब सुर काज भरत गे हाँ था आन उपाऊ न देखिय देवा मानत रामु सुसेवक सेवा हिंस प्रेम सुमि रहू सब भरतही निज गुण शील राम बस करतही सुनि सुर मत सुर गुर कहेऊ भल तुम्हार बड़ भागु सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागु सीतापति सेवक सेवकाई काम धेनु सरिशाई भरत भगति तुम्हारे मन आई तजहु सोचु विधि बात बनाई देखु देव पति भरत प्रभावु सहज सुभाय बि बस मन थिर करहु देव डरु नही भरत ही जानी राम परिछाही सुनि गुर सुर सम्मत अंतर जामी प्रभु सकोचु निज सिर भारू भरत जी जाना करतकोटि विधि उर अनुमा करचारु मन दीन्हीं ठीका रामर जायस आपन नीका निजपन तजिरा खेऊ पनु मोरा छोहु सनेहु नहीं थोरा किन्ह अन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ नाथ करी प्रणाम बोले भर जोरी जलज जुग हाथ जुगहा का अब स्वामी कृपा निधि अंतर जामी गुर प्रसन्न साहिब अनुकुला मिटी मलिन मन कल्पित सूला अप डर डरेऊ न सोच समूले रवि ही न तो सुदेव दिशि भूले मोर अभागु मातु कुटिलाई विधि गति बिषम काल कठिनाई पाऊरोपि सब मिली मोहिघाला प्रणत पाल पन आपन पाला यह नैरीति रीति न राउरी होई लोकहू बेद बिजित नहीं गोई जगवन भल भल एक गोसाई कहिय होई भल का सुभलाई देऊ देव तरु सनमुख बीमुख न काहु ही काऊ जाई निकट पहिचानी तरु छाह सब सोच मागत गत अभिमत पाव जग राउ रंग भल पोच लखी सब विधि गुर स्वामी सनेहू मिठेऊ छोभु नहीं मन संदेह अब करुणा कर की सोई जनहित प्रभुचित छोभु न होई जो सेवकु साहिब ही सकोचि निज हित चहिता सुमति पोची सेवक हित साहिब सेवकाई करय सकल सुख लोभ बिहाई स्वारथु फिरे सबही का किए कोटि को का यह स्वारथ परमारथ सारु सकल सुकृत फल सुगति सिंगारु देव एक बिनती सुनि मोरी उचित हो तस करब बहोरी तिलक समाज उजि सबु आना करिय सुफल प्रभु जौ मनुमाना शानुज पठय मोहि बन की जिय सब ही सनाथ न तरु बंधु दौ नाथ चलो मैं साथ नतरु जाहि जा बनती न्यू भाई बहुरिय सीय सहित रघुराई जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर की सोई देव दीन सब मोहि अभारू मोरे नीति न धरम विचारू कह बचन सब स्वार्थ हेतु रहत न आरत केंचित चेतु उतरुदेई सुनि स्वामी रजाई सो जायी सोसेवकुलाज लाज लजाई असमय औगुण उदधियागाधु स्वामी सनेह सराहत साधु अब कृपाल मोहि सोमत भावा सकुच स्वामी मन जाइन पावा प्रभु पद शपथ कह सती भावू जग मंगल हित एक उपाऊ प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेह ही आय सो सिर धरि धरि करि ही सबु मिटी ही अनट अवरेब भरत बचन सुचि सुनी सुर हरसे साधु सराहि सुमन सुर बरसे असमंजस बस अवधन वास प्रमुदित मन तापस वन वास चुप ही रहे रघुनाथ संकोचि प्रभुगति देखि सभा सब सोची जनक दूत ते ही अवसर आए मुनि वशिष्ठ सुनी देगी बोलाए करी प्रणाम तिन्ह राम निहारे वेशु देखी भय निपट दुखारे दूतन मुनि बर बूझी बाता कहु विदेह भूप कुसलाता सुनिशाई नाई महिमा था बोले चर बर जोरे हाथा बूझ बराउर सादर साई कुशल हे तुसो भयऊ गोसाई ना ही तौसल नाथ के साथ कुशल गई नाथ मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयऊ अनाथ कोशल पति गति सुनिजन कौरा भे सब लोक शोक बस बउरा जही देखेत ही समय बिदेहू नामु सत्य अस लाग न गेहू रानी कुचाली सुनत नर पाल कछु जस मणि बीनु ब्याल भरत राजघु बर बन बासु भा मिथिले सही हृदय हरासु नृप बुझे बुध सचिव समाजु कहु बिचारी उचित का आजू समुझि अवध असमंजस दोव चलिय कि रही न कह कछुको नृप धीर धरी हृदय विचारी पठय अवध चतुर चरचारी बूझि भरत सती भाऊ कुभावु आये बेगिन होई लखाऊ गए अवध चर भरत गति बूझी देखी कर तूती चले चित्र कूट ही भर चार चले तेरहती दूत आई भरत कई करनी जनक समाज जथा मति बरनी सुनिगुर परिजन सचिव महीपति पति भे सब सोच सनेह बिकल अति धरी धीरज करी भरत बड़ाई लिए सुभट साहनी बोलाई घरपुर देश राखी रखवारे वे है गये रथ बहुजान संवारे दुघरी साधी चले तत्काला किए विश्रामुन मगमहिपाला हो रही आजु नहाई प्रयागा चले जमुन उतरन सबुलागा खबर लेन हम पठये नाथा तिन्ह कहिशस महीनायऊ माथा साथ की सात छ सातक मुनि मुनिबर तुरत विदा बिदाचर गिन सुनत जनक आ गवनु सबु हर सेव अवध समाजु रघुनंदन ही सपोचू बड़ सोच बी बस सुर राजू गरई गलानी कुटिल कै के, के काही कहे के ही देई असमन आनी मुदित नर नारी भयऊ बहोरी रहब दिन चारी एही प्रकार गत बासर सोऊ प्रात नहान लाग सबुकोऊ करी मज्जनु पूजहि नर नारी गनप गौरी त्रिपुरारी तमारी रमारमन पद बंदी बहोरी बीन वही अंजुलि अंचल जोरी राजा रामु जान की रानी आनंद अवधि अवध रज धानी सुबस बसऊ फिरि सहित समाजा भरत ही रामू करहू राजा ए सुख सुधा सीची सबकाहू देव देहु जग जीवन लाहु गुर समाज भाइन सहित राम राजु राज अछत राम राजा अवध मरिय सब को सुनिशनेह मय पूर्जन वानी निंद जोग विरति मुनि ज्ञानी एहि विधि नेत्य करम करी पूरजन राम प्रणाम पुलकितन ऊंच नीच मध्यम नर नारी लहि तरसु निज निज अनुहारी सावधान सब ही, ही। सकल सराहत कृपा निधान ललिकाई ते रघुबर बानी पालत नीति प्रीति पहचानी सील सकोच सिंधु घुराऊ सुमुख सुलोचन सरल सुभावू कहत राम गुन अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे हम समुण्य पुंज जगथोरे जिन्हु जानत करी मोरे प्रेम मगन ते समय सब सुनियावत मिथिलेश सु। सहित सभा संभ्रम उठे रवि कुल कमल दिनेशु भाई सचिव गुरपुर जन साथा आगे गमनु गमनुकी रघुनाथा गिरिबरुदीख जनक पति जब ही करी प्रणामु रथ त्यागे तब ही राम तरस लाल काउ छा पथ स्रमलेशु नकाहु मन तह जह रघु बर वै विनु बिनुमन तन दुख सुख के ही आवत जनकु चले ही भांति सहित समाज प्रेम मति माति आये निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे लगे जनक मुनि जन पद ऋषिन्ह बंदन ऋषिन्नाणामुक रघुनंदन भाइन्ह सहित राम मिलिराजही चले लवाई समेत समाजहि आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु सेन मनु करुणा सरित लिए जाहि रघु नाथु बोरत ज्ञान विराग करारे बचन सशोक मिलत नद नारे सोच उसास समीर तरंगा धीरज तट तरुबर कर भंगा विषम विषाद तोरावति धारा भय भ्रम भवर अबर्त अपारा केवट बुध विद्या बड़ी नावा सकिन खेई एक नहीं आवा वनचर चर कोल की रात बिचारे थके बिलो की पथि कही हारे आश्रम उदधि मिली जब जाई मनहु उठेउउ अम्बुधिया कुलाई शोक तो बिकल दौराज समाज राह ज्ञान धीर जुलाजा भूप रूप गुणशील सरा रो रोवहि शोक सिंधु अवगाही अवगा शोक समुद्र शोच नारी नर व्याकुल महा दय दोस सकल सरोस बोलहि बाम विधिकीनों कहा सुर तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की न समरथु को उ ज्योतरि सक सरित सने की किए अमित उपदेश जह तह लोगन मुनि बरन धीरजुधरिय नरेश कहे वसिष्ठ विदेह सन जासु ज्ञानु भव निशी ना वचन किरण मुनि कमल विकासा तेह की मोह यहसी राम सनेह बढ़ाई विषय साधक सेने त्रिविध जीव जग बेद बखाने राम सनेह सरस मन जासु साधु सभा बड़ आदर तासु सोहन राम प्रेम विनु ज्ञानु करण धार बिनु जिमी जल जानू मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए राम घाट सब लोग नहाए सकल तोक संकुल नर नारी सोबास बीते बीनु बारी पशु खग मृगन नकि आहारू प्रिय परिजन कर कौन विचारू दो समाज निमिराजु रघु राजु नहाने प्रात बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृष गात जे महिशूर दस रथपुर वास जे मिथिला नगर निवासी हंस वंश गुर जनक पुरोधा जिन्ह जग मगु पर सोधा लगे कहन उपदेश अनेका सहित धर्म नय बिरति विवेका कौशिक कही कही कथा पुरानी समुझाई सब सभा सुबानी तब रघुनाथ कौशिकेऊ का नाथ काली जल बिनु सबु रहऊ कह उचित कहत रघुराई गयी दिन पहर अढ़ाई ऋषि रुख लखी कहते रहुति राजू यहाँ उचित नहीं असन अनाजु कहा भूप भल सब सुहाना पाई रजा सुचले नहाना ते ही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार लैयाए बन चर विपुल भरी भरी कांवरी भार कामद भे गिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा सरसरिता बन भूमि विभागा जन उमगत आनंद अनुरागा बेली बिटप सब सफल सफूला बोलत खग मृग अली अनुकूला तहि अवसर बन अधिक उछाहू त्रिविध समीर सुखद सब सबकाई नर नि मनोहर ताई जनु मही करती जनक पहुनाई तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आय सुपाई देखी देखी तरुबर अनुरागे जहाँ तह पुर जन उतरन लागे दल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना सादर सब कह राम गुर पठ भरी भरी भार ऊजी पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार यही विधि बासर बीते चारी रामुनी निरखि नर नारी सुखारी दुह समाज असि रुचि मन माही बिनुषिय राम फिरब भल ना सीताराम संग बन बासु कोटियमर पुर सरिसस सुपासु परिहरि लखन राम वै दे जेहि घरु भाव वाम विधि दे दाहन होई जब सबि राम समीप बसिय बन तबही मंदाकि मज्जनुति तिहु काला रामदर सुमुद मंगलमाला अटनु राम गिरी बनता पसथल असनु अमीय समकंद मूल फल सुख समेत सम्बत दुई साता पल समहो ही न जनियता एहि सुख जोग न लोग सब कहां ही कहाँ असभाग सहज सुभाय समाज दुह राम चरण अनुरागु एहि विधि सकल मनोरथ करही बचन स प्रेम सुनत मन हरह शीय मातु ते समय पठाई दासी देखी सुवसरु आई सावकाश सुनिशव सासु आयऊ जनक राजर रन निवासु कौसल्यास आदर्शन मानी आसन दिए समय सम आनी ओरा द्रवही देखि सुनि कुलिस कठोरा पुलक शिथिल तन बारीोचन मही नख लिखन लगी सब सोचन सब श्री राम प्रीति किसी मूरति जनु करुणा बहुबेश विशूरती शीय मातु कह विधि बुधि बाकी जो पय फेनु फोर पविटा की सोनिया सुधा देखिय गरल सब कर तू ती कर जह तह का उलूक बक मानस सकृत मराल सुनि स सोच कह देवी सुमित्रा विधिगति गति बड़ी विपरीत विचित्रा जो श्रृजी पालई हरई बहोरी बाल के लि सम विधि मति भोरी कौसल्या कह दो सुनकाहु कर्म विवस दुख सुख छतिलाहू कठिन कर्म गति जान विधाता जो शुभ अशुभ सकल फल फलदाता ईस रजाईशीस सब ही के उत्पत्ति लय बिसहु अमी के देवी मोह बस सोचिय बादी विधि प्रपंचु अस अचल अनादी भूपति जियब मरब आनी शोचय सखी लखी निज सिया सिय कह सत्य सुबानी सुकृति सत्यसु सुकृतिवधि अवधपतिरा लखनुरामु सियहू बन भल परिणाम नपोचु गहबरीय कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु इस प्रसाद अशीस तुम्हारी सुत सुत बधु देव सरि राम सपथ मैं किन्ही न काऊ सोकरी कहूँ सखी सती भाऊ भरत शील गुन विनय बड़ाई भाइप भगति भरोस भलाई कहत सार दहु कर मति ही चे सागर सीप की जाही उलीचे जानू सदा भरत कुल दीपा बार बार मोहि कहेऊ मही पा कसे कनकु मि पारिखिपाए पुरुष परिखी अही समय सुभाए अनुचित आजु कहब अस मोरा सुख सनेह सयानप सुनी सुर सरी सम पावनी बानी भई सनेह विकल सब रानी शल्या कह धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेशी कोवेक निधि बल्ल भुमही सक उपदेशी रानी राय सन अवसरूपाई अपनी भांति कहब समझाई रखी लखन भर तु गव नही बन यह मत मानय महीप मन तो तनु करब सुविचारी मोरे सोचु भरत कर भारी गूढ़ सनेह भरत मन माही रहनीक मोहिलात नाही लखी सुभाऊ सुनि सरल सुबानी सब भई मगन करुन रस रानी नभ प्रसून झरी धन्य धन्य, धन्य धुनि शिथिल सनेह सिद्ध जोगी मुनि सबुर निवासु बिथकी लखी रहेऊ तब धीर सुमित्रा कहेऊ देवी दंड जुग जामिनी बीती राम मातु सुनी उठी स प्रीति देगी पाऊधारिय थलही कह सनेह सती भाई हमारे तो अब ईस गति कै मिथिलेश सहाय लखितनेह सुचन विनीता जनक प्रियाग पाय पुनीता देवी उचित असि विनय तुम्हारी दशरथ राम महतारी प्रभु प्रभुअपने नीचु आदरही अग्नि धूम गिरि सीर तीनुधरही सेवकुराऊ करम मन बानी सदा सहाय महेशु भवानी रौरे अंग जो जग को है दीप सहाय की दिन कर सो है राम जाई बन करी सुर काजू अचल अवध पुर करी हही राजू अमर नाग नर राम बाहूबल सुख बसी हहीं अपने अपने थल यह सब जाग बलिक कही राखा देवी न हो ई मुधाम भाखा अस ही पग परि प्रेम अति सिया सियत विनय सुनाई सिया समेत सिया मा तू तब चली सुय सुपाई प्रिय परिजन ही मिली वय दे जो जही जोगु भांति तेहि तेही तापस बेश जान की देखी भाषब विकल विषाद विशेखी जनक राम गुर आय सुपाई चले थल सिया देखी आई लीनिलाई उर जनक जानकी पाहुनी पावन प्रेम प्राण की उर उम गेऊनुरागु भय भूप मनु मनहु पयागु सियसनेह बटु बाढ़ हस जोहा तापर राम प्रेम शिशु सोहा चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु बूरत लहेऊ बावलंबनु मोह मगन मति नहीं विदेह की महिमा शिव रघुबर शनेह की शिव पिता मातु शनेह बस विकल न सकी संहारी धरणि सुता धीरजुधरऊ समु विचारी तापस्वेश जनक शिव देखी भयऊ पे मुसुबिसे त्रिपवित्र किए कुल सुजस धवल जगू कह सब सबुको जिति सुर सरि की सरि तोरी गवनु कीन विधि अंड करोरी गंग अवनि थलतीनी तीनी बड़ेरे यही किए साधु समाज घने रे पितु कह सत्य सनेह सुबानी सीयस कुछ महु मनहु समानी उनि ही तुलीनि लाई सिख आशि सहित दीनि सुहाई कहति न सीय सकुचि मन माही इहां बसब रजनी भल नाही लखी रुख रानी जनायऊराऊ हृदय सराहत सीलु सुभाऊ बार बार मिली भेंटिस विदा किन्हीं सन्मानी कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी सुनि भूपाल भरत व्यवहारू सोन सुधा सुधासु मुदे सजल नयन पुल केतन सुजसु सराहन लगे मुदित मन सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचनी धर्म राज नय ब्रह्म विचारूह जथा मति मोर प्रचारू सोमति मोरी भरत महिमाही कह काह छलि छुअती न छाही विधि गणपति पति शिव सारद कवि को विद बुध बुद्धि विसारद भरत चरित कीरति कर तूती धर्मशील गुण विमल विभूति समुझत सुनत सुखद सब सबकाू सुचिरीचि निदर सुधाहू निरवधि गुण निरूपम पुरुष भरतु भरत सम जानी कहिय सुमेरु कि शेर सम कवि कुल मति सकुचानी अगम सब ही बर नत बरनी जिमि जलहीन मीन गमु धरनी भरत अमित महिमा सुनुरानी जान रामुन सकही बखानी बरनि स प्रेम भरत अनुभाऊ तिय की रुचि लखि कहराऊ बहुर लखन भरतु बन जाही सब कर भल सबके मन माही देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नही तरकी भरतु तु अवधि सनेह ममता यद्यपि रामु सीम समता कीथ स्वारथ सुख सारे भरत न सपने हु मनहु निहारे साधन सीधि राम पगनेहू मोहिलखि परत भरत मत एहू भोरेहू भरत न पेली हही मन सहू राम रजाई करिय नोचु सनेह बस कहेउ भूप बिल खाई राम भरत गुन गनत सप्रीति निशिदति पलक समबीति राज समाज प्रात जुग जागे नहा नहाई सुर पूजन लागे गे नहाई गुर पहिर घुराई बंदी चरण बोले रुख पाई नाथ भरत पुर जन महतारी शोक विकल बन वास दुखारी सहित समाज राव मिथिलेश बहुत दिवस भय सहत कलेसु उचित हो सोई की जियना था हित सब ही कर रोरे हाथ था अस कही अति सकुचे रघुराऊ मुनि पुल के लखी सीलु सुभाऊ तुम पिनुराम सकल सुख साजा नरक सरिष दुहुराज समाजा प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम तुम तजितात सुहात गृह जिन्हें तिन्ह विधि सो सुख करम उधर मुजरी जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ जोगु कु जोगु ज्ञान अज्ञानु जहन ही राम प्रेम पर तुम बिनु दुखी सुखी तुम्हते तुम्ह ही तुम जानहु जिय जो जेह ही के आयसु सिर सुशिर सब ही के विदित कृपाल ही गति सब नीके आपु आश्रम ही धारिय पाऊ भयऊ सनेह शिथिल मुनि राऊ करी प्रणामु तब राम सिधाए ऋषि धरि धीर जनक पही आए राम बचन गुरु निपहि सुनाए सील शील स्नेह सुहाय सुहाये महाराज अब की सोई सब कर धर्म सहित हित होई ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नर पाल तुम बिनुअस मंजस समन समरथ एही काल सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे लखी गति ज्ञान विरागु विरागे सिथिल स्नेह गुनत मन माही आये इहा किन्ल नाही राम ही राय कहे उबन जाना कीन्ह आपू प्रिय प्रेम प्रवाना हम अब बनते बन ही पठाई प्रमुदित फिर अब विवेक बड़ाई तापस मुनि मही सुर सुनी देखी भय प्रेम बस विकल विशेखी समऊ समुझरी धीर जुरा जा चले भरत पही सहित समाजा भरत आई आगे भई दीन है अवसर सरिस सुहासन दीन है तात भरत कहते रहुति राऊ तुम्हें विदित रघुबीर सुभाऊ राम सत्य व्रत धरम रत सब कर सीलु सनेहु संकट सहत सकोच बस कह जो आय सुदेहु सुनतन पुल की नयन भरी बारी बोले भरत उधीर धरी भारी प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम समू कुल गुरु सम हित समितयन बापू कौशिकादि मुनि सचिव समाज ज्ञान अंबुनिधि निधि नु आजु शिशु सेवसु आयसु अनुगामी जानी मोहि सिख दे स्वामी एहि समाज थल बोझब राउर मौन मलिन मैं बोलब बाऊर छोटे बदन कहऊ बड़ी बाता छमबतात लखी बाम विधाता आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा मु कठिन जगु जाना स्वामी धर्म स्वारथ ही विरोधु बैरु अंध प्रेमही न प्रबोधु राखी राम रूख धर्म ब्रतु पराधीन मोहिजानी सबके सम्मत सर्वहित करिय पे मुह पहीचानी भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ सहित समाज सराहत राऊ सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे अरथु अमित अति आखर थोरे जो मुख मुकुर मुकुरु निज पानी गहिन जायत अद्भुत बानी भूप भरतु मुनि सहित समाजू गे जहा बु कुमुद द्विजे राजू सुनि सुधि सोच बिकल सब लोग मनहुमीन गन नवजल जल जोगा देव प्रथम कुल गुर गति देखी निरखि देह सनेह विशेखी राम भगति मय भर निहारे सुरस्वार थीह हा हरिंह हारे सब को राम प्रेम मय पेखा भय अलेख सोच बस लेखा राह सकोच बस कह ससोच सुरराजु रचहु प्रपंच ही पंच मिली नाही तयऊ अकाजु सुरन सुमिरी सारदा सरा देवी देव सरनागत पाही फेरी भरत मति करी निज माया पालु विबुध कुल करि छल छाया विबु विनय देवी सयानी बोली सुर स्वारथ जड़ जानी मोसन कहु भरत मति फेरू लोचन सहसन सूझ सुमेरु विधि हरिहर माया बड़ी भारी सोन भरत मति सक निहारी सो मति मोहि कहत करु भोरी चंदिनी कर की चंड कर चोरी भरत हृदय सिय राम निवासु मिर्जह तर प्रकाशु असक सारद गई विधि लोका विबु बिकल निशी कोका सुर स्वार मलीन मन कि कुमंत्र कुठाटु रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरतीयु चाटु करी कुी सोचत सुर राजु, भरत हाथ सबु काजु अकाजु गए जनकु रघुनाथ समीपा सन्माने सब रवि कुल दीपा समय समाज धर्म अविरोधा बोले तब रघु पुरोधा जनक भरत संबाधु सुनाई भरत कहा उति कही सुहाई तात राम जस आय सुदेहू सो सबु करे मोर मत एहु सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी बोले सत्य सरल मृदु बाणी विद्यमानुनि मिथिलेशु कहब सब भाति भदेशु राउर राय होई राउरी सपथ सही सिर सोई राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत सकल बिलोकत भरत मुखु बनय न ऊतरुदेत सभा कुछ बस भरत निहारी राम निहारीरी धीर ज कुमे नेढ़त बि जिमि घटज निवार शोक लोचन मति छोनी हरी विमल गुन गन जग जोनी भरत विवेक बराह विशाला अनायास उधरी ते ही काला करी प्रणामु सब कह कर जोरे राम राउ गुर साधु निहोरे छमब आजु अति अनुचित मोरा कहू बदन मृदु बचन कठोरा हिं सुमिरी सारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई विमल विवेक धर्म साली भरत भारती मंजु मराली निरखि विवेक विलोचनि शिथिल स्नेह समाज करी प्रणामु बोले भरतु रघुराजु प्रभु पित मातु सुहृद गुरु स्वामी पूज्य परमहित अंतर अंतर्जाई सरल सुसाही बुशील निधानु प्रणत पाल सरभ्य सुजानु समरथ सरनागत हित कारी गुण अवगुण अघहारी स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई मोहि समान मैं साई दुहाई प्रभु पितु बचन मोह बस पेली आयउ इहाँ समाज सकेली जग भल पोच ऊंच अरु नीचू अमीय अमर पद माह मीचू राम रजाई मेट मन माही देखा सुना कतहु तो को नाही सो मैं सब विधिकी नि ढिठाई प्रभु मानी सनेह सेवकाई कृपा भलाई आपनी नाथ की भल मोर दूसन भे भूषण सरिष सुजसुचारु चहु ओर राउरी रीति सुबानी बड़ाई जगत विदित निगमागम गायी कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील नी निरीस नी निशंकी सुनिशरन सा मुहे आए सकृत प्रणाम की है अपनाए देखी दोस कब हु उर आने सुनि गुन साधु समाज बखाने को साहिब सेव कही ने बाजी समाज साज सब साजी निज कर तूती न तीन समुझी सपने सेवक सकुच सोच उर अपने सो गोसाई नहीं दूसर कोपी भुजा उठाई कहूँ पन रोपी पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा गुण गति नट पाठक आधीना यों सुधारी सनमानी जन किये साधु सिर मोर को कृपाल बीनुपाली है वीरिदावली बर जोर शोक सनेह की बाल सुभाए आय लाई रजाय सुबाए तबह कृपाल हेरी निज ओरा तब ही भांति भल उ मोरा देख पाय सुमंगल मूला जाने उ स्वामी सहज अनुकुला बड़े समाज उ भागू बड़ी चूक साहिब अनुरागु कृपा अनुग्रहु अंगु अघाई किन्ही कृपा निधि सब अधिकारी राखा मोर दुलार गोसाई अपने शील सुभाय भलाई नाथ निपट मैं भी स्वामी समाज सकोच बिहाई अभिनय विनय जथा रुचि बानी छमि देउ अति आरती जानी सुहद सुजान सुसाही बही बहुत कहब बड़ी खोरी आय सुदेय देव अब सुधारी मोरी प्रभु पद पदुम पराग दोहाई सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई सोकरी कहू ही ये अपने की रुचि जागत सोवत सपने की सहज तनेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल फल चारी बिहाई अज्ञा सम सुसाहिब सेवा सो प्रसादु जन पाव देवा अस कही प्रेम बिवस भय भारी पुलक शरीर बिलोचन बारी प्रभु पद कमल गहे अकुलाई समो कही जाई कृपा सिंधु सन मानी सुबानी बैठाए समीप गही पानी भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ शिथिल सनेह स भार घुराऊ रघुराऊ शिथिल सनेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी मन सराहत भरत भायप भगती की महिमा घनी भरतही प्रसंसत विबु बरसत सुमन मानस मलिन से तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे निषागम नलिन से देखी दुखारी दीन दुह समाज नर नारी सब मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चहत कपट कुचाली सीम सुर राजू पर अकाज प्रिय आपन काजू काक समान पाकरी पुरी छी मलिन क तुन प्रतीति प्रथम कुमत करी कपटु संकेला सो उचाटु सबके सिर मेला सुरमाया सब लोग विमो राम प्रेम अति सैन बिछो भय उचाट बस मन थिर नाह छन बन रुचि छन सदन सुहाही दुविध मनोगति प्रजा दुखारी सरिस सिंधु संगम जनुबारी बारी दुचित कतहू परि तो सुन लहि एक, एक सन मरमु न कहि लखी ही हँसि हाँ कह कृपा निधानु सरिष स्वान मघवान जुबानु भरतु जनकु जन मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई लागी देव माया सबहि जथा जोगु जनुपायी कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे निज सनेह सुर पति छल भारे सभाराउ गुर महिश्र मंत्री भारत भगति सब कहे मति जंत्री राम चितवत चित्र लिखे से सकुचत बोलत बचन सिखे से भारत प्रीति नति विनय बढ़ाई सुनत सुखद बर नत कठिनाई जासु बिलोक भगति लवलेशु प्रेम मगन मुनि मुनिगन महिमा तासु कहे किमि तुलसी भगति सुभाय सुमति हुलसी आपू छोटी महिमा बड़ी जानी कवि कुलकानी मानी सकुचानी कही न सकती गुन रुचि अधिकारी मति गति बाल बचन की नायी भरत विमल जसु विमल विधु सुमति चकोर कुमारी उदित विमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारी भरत सुभाव न सुगम निगमहू लघुमति चापल चापलता कवि छमहू कहत सुनत सती भाव भरत को सिय राम पद हो नरत को सुमिरत भरत ही प्रेमु राम को जेहि न सुलभु ते सरिश वाम को देखि दयाल दशा सब ही की राम सुजान जानी जन जी की धर्म धुरी न धीर नय नागर सत्य सनेह सील सुख सागर सुु कालु लखी समाजु नीति प्रीति पालक रघुराजू बोले बचन वानी सर्वसुसे हित परिणाम सुनत सशि रसुसे तात भरत तुम्ह धर्म धुरीना लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात गुर समाज लघु बंधु गुण कुसमय किमी कही जात जानहुतात तरिकुल रीति सत्यसंध पिता प्रीति समाज उलाज गुर जनकी उदासीन हित अनहित मन की तुम्हि विदित सब कर कर्मु आपन मोर परम हित धर्मु मोहि सब भाति भरोस तुम्हारा तदपि कहूँ अवसर अनुसारा तात, तात बिनु बात हमारी केवल गुरुकुल कृपा संहारी प्रजा परिजन परिवारु हम ही सहित होत दुआरु जो बिनु अवसर अथ दिनेसु जग के ही कहु न हो कलेषु तस उत्पात विधि विधिकीना मुनि मिथिलेश राखी सबु लीना राजकाज सब लाजपति धर्म धर धन धाम गुर प्रभा पालि सब ही भल हो परिणाम सहित समाज तुम्हार हमारा घर बन गुर प्रसाद रखवारा मातू पिता गुर स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी धर सेशु सो तुम करहु कराव मोहू तात तर कुल पालक होहु साधक एक सकल सिधि देनी कीरति सुगति भूतिमय सो विचारी सही संकटु भारी करहु प्रजा परिवार सुखारीपति सब ही मोहि भाई तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई जानी तुम्हि मृदु कहूँ कठोरा कुसमय तातन अनुचित मोरा होहि ही कुठाय सुबंधु सहाय ओड़ी हही हाथ असनि के घाये सेवक कर पद नयन से मुख सो होई तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुखि सरा सोई सभा सकल सुनी रघुबर बानी प्रेम पयोधि अमीय जनु सानी सिथिल समाज सनेह समाधि देखी दशा चुप शारद भरत ही भयऊ परम संतोषु सन मुख स्वामी विमुख दुख दोसु मुख प्रसन्न मन मिटा दि साधु भाजन गूं गिरा प्रसादु चिन्ह स प्रेम प्रणामु बहोरी बोले पानी पंकुह जोरी नाथ भयऊ सुख साथ गए को लहऊ लाहु जग जनमु भय को अब कृपाल जस आयसु होई करोशीस धरी सादर सोई सो सोअवलंब देव मोहि देई अवधि पारु जहि जेहिसे देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन उपायी आनेऊ सब तीरथ सलिलु तेहि कह का जाई एकु मनोरथु मन माही सभय सकोच जात कहि नाही कहु तात प्रभु आयसु पाई बोले बानी सनेह सुहायी चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन खग मृग सर सरि नीरझर गिरीगन प्रभु पद अंकित अवनि विशेखी आय सुहोयित आव देखी अवसी अत्रि आयसु सिर धरहु तात विगत भय कानन चरहु मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता ऋषि नायक जह आय सुदेह राख हु तीरथ जलुथल तेहि सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा मुनि पद कमल मुदित सिरु सिरुनावा भरत राम संबादु सुनि सकल सुमंगल मूल सुर स्वार थी सराहि कुल बरसत सुर तरु धन्य भारत जय राम गोसाई कहत देव हर सत बरियाई मुनि मिथिलेश सभा सब काहू भारत बचन सुनि भयऊ उछाहू भारत राम गुण ग्राम सनेहू पुल की प्रसंसत राहु विदेहू सेवक स्वामी सुभा सुहावन नेमु पेमु अति पावन पावन अनुसार सराहन लागे सचिव सभा सद सब अनुरागे सुनी सुनी राम भरत संबादु दुह समाज ही हर सुधु राम मातु दुख सुख समझानी जानी गुन गुण राम प्रबोधी रानी एक कह ही रघुबीर बड़ाई एक सराहत भरत भलाई अत्रि कहेउ तब भरत सन सैल समीप सुकूप राखीय तीरथ तोयत पावन अमीय अनूप भरत अत्रि अनुशासन पाई जलभाजन सब दिये चलाई सानुज आपू अत्रि मुनि साधु सहित गए जहाँ पूप अगाधु पावन पाथ पुण्य थल राखा प्रमुदित प्रेम अत्रिअस भाखा तात अनादि सिद्ध थल एहू लोपेऊ काल विदित नहीं केहू तब सेवक सरस थलु देखा किन्ह सुजल हित कूप विशेखा विधिवस भयऊ विश्व उपकारु सुगम अगम अति धर्म विचारु भरत कूप अब कहि हहीं लोगा अति पावन तीरथ जल जोगा प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी हो विमल कर्म मन बानी कहत कूप महिमा सकल गए जहां रघु अत्रि सुनाय रघुबरहि तीरथ पुण्य प्रभाव कहत धर्म इतिहास स प्रीति भयौ भोरु निशिशो सुख बीति नित्य निबाही भरत दो भाई राम अत्रि गुर आय सुपाई सहित समाज साज सब सादे चले राम बन अटन पाया दे कोमल चरण चल चलत बीनुपनि भई मृदु भूमि सकुचि मन मनही कुस कंटक का करी कुराई कटुक कठोर कुबस्तु दुराई महिमजुल मृदु मारग की बहत समीर श्री त्रिविध सुख लीन सुमन बर सिर घन करी छाही विटप फूली फलित्रिन मृदुताही मृग की खग बोली सुबानी सेवही सकल राम प्रिय जानी सुलभ सिद्धि सब प्राकृत राम कहत जमुहात राम प्राण प्रिय भरत कहू यह न हो बड़ी बात एहि विधि भरत फिरत बन माही नेमु प्रेमु लखी मुनि सकुचाही पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा भग मृग तरु त्रिण गिरी चारु विचित्र पवित्र विषेखी बूझत भर तु दिव्य सब देखी सुनिमन मुदित कहत ऋषि राऊ हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ कतहु निमज्जन कतहु प्रणाम कतहु बिलोकत मन अभिरामा कतहु बैठी मुनि आय सुपाई सुमरत सीय सहित दो भाई देखी सुभा दे मुदित बन देवा फिर गए दिन उपहर अढ़ाई प्रभुपद कमल बिलो कहीं आई देखे थल तीरथ सकल भरत पांच दिन माझ कहत सुनत हरिहर सुजसु गय दिवसू भई सांझ भोर नहा सबुरा समाजु भारत भूमि सुर तिरहुति राजू भल दिन आजु जानी मन माही राम कृपाल कहत सकुचाही गुर नृप भरत सभा अवलोकी सकुचि राम फिर अवनी बिलोकी सील सराही सभा सब सोची न राम सम स्वामी संकोचि भारत सुजान राम रुख देखी उठी स प्रेम धरि धीर विसेखी कर दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मोरी मोहिलगी सहे सबि संतापू बहुत भांति दुख पावा आपु अब गोसाई मोहित देउ र जाई सेवं अवध अवधि भरी जाई जही उपाय पाय जनु देख है दीन दयाल सो सिख दे अवधि लगी कोसल पाले कृपाल पुरजन परिजन प्रजा गुसाई सब सुचि सरस स्नेह सगाई राउर बदि भल भव दुख दाहू प्रभु बादी परम पद लाहू स्वामी सुजानु जानी सब ही की रुचिल सारि जन जी की प्रणत पालु पालि ही सबकाहू देव दुहू दिशी ओर निबाहू असमोि सब विधि भूरी भरोसो किए विचारु न नोचु खसो आरति नाथ कर छोहू दुहू मिलिकी ढीठु हठि मोहू यु दूरी करी स्वामी तजि सकोच शिखय अनुगामी भरत विनय सुनिश प्रशंसी क्षीर नीर विवरण गति हंसी दीन बंधु बंधु के वचन दीन छलहीन देश काल अवसर सरिस बोले रामू प्रवीण तात तुम्हारी मोरी परि जनकी चिंता गुरहीन पही घर बनकी माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु हमहि तुम्हि सपने हू न कलेसु मोर तुम्हार परम पुरुषारथु स्वारु सुजसु धरमु पर पितु आयसु सु पाली ही भाई लोक वेद भल भूप भलाई गुरु पितु मा स्वामी सिख पाले चले हूं कुम पग पर न खा लेचारी सब सोच बिहाई पालहु अवध अवधि भरी जाई देसु को सु परिजन परिवार गुरपद रज ही लाग छरु भारु तुम मुनि मा तु सचिव सिख मानी पालेु कुहूमी प्रजा रज धानी मुखिया मुफ सो चाहिए खान पान कहू एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक राजधर्म सर्व सुत नोई जिमी मनमाह मनोरथ गोई बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भाती भांति बिनुअधार मन तो सुन साती भरत सील गुर सचिव समाज सकुच सनेह बि बस प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत सीस धरि लीही चरण पीठ करुनाधान के जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के संपुट भरत सनेह रतन के आखर जुग जनु जीव जतन के कुल कपाट कर कुशल कर्म के विमल नयन सेवा सुधरम के भरत मुदित अबल्ब लहे ते अस सुख जस सिय राम रहे थे मागे उणाम करी राम लिये उरलाई लोग उचाटे अमर पति कुटिल कु अवसर उपाई सो कुचाली सब कह भिनी की अवधियास सम जीवनी जी की नतरुलखन शिव राम बियोगा हरि मरत सब लोग कुरगा राम कृपा अवरेब सुधारी विबु धारी भई गुनद गुहारी भेटत भुज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रसु कही न परत सो तन मन बचन उमग अनुरागा धीर धुरंधर धीर जुत्यागा बारी जलोचन मोचत बारी देखि तसा सुर सभा दुखारी मुनिगन गुर धुर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक लेप उपाय पदुम पत्र जिमी जग जल जाए तेउ बिलोक रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार भय मगन मन तन बचन सहित विराज विचार जहाँ जनक गुर गति मति भोरी प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी बरनत रघु बर भरत बिगू सुनि कठोर कवि जानि लोगु शोष कोच अकथ सुबानी समऊ सने सुमीरिश कुचानी भेटी भर तु रघु बर समुझाए पुनि रिपुत अह सेवक सचिव भरत रुख पाई निज निज काज लगे सब जाई सुनिदारुण दुख दुहू समाजा लगे चलन के साजन साजा प्रभु पद पदुम बंदि दो भाई चले शीस धरी राम रजाई मुनि तापस बन देव निहोरी सब सनमानी बहोरी बहोरी लखन भेंटी प्रणाम करी सिर धरी सिया पद धूरी चले स प्रेम असीस सुनी सकल सुमंगल मूरी सानुज राम नृपहि सिर नायी किन्ही बहुत विधि विनय बढ़ाई देव दया बस बड़ दुख पायऊ सहित समाज कान नहीं नही आयऊ पुरपगुधारिय दे असी धीर धरि गवनु महिषा मुनि महि देव साधु सन माने दा किए हरिहर हर समझाने सासु समीप गए दो भाई फिरे बंदी पग आशीष पाई कौशिक वाम देव जा बाली उर्जन परिजन सचिव सुचाली जथा जोगु करी विनय प्रणामा विदा किए सब सानुज रामा नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे सब सम्मानी कृपा निधि फेरे भरत मातु पद बंदी प्रभु सुचिशनेह मिली भेटी भेंटी बिदाची सजी पालकी सकुच सोच सब मेटी परिजन मातु पिति मिली सीता फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता करी प्रणामु भेटी सब सासु प्रीति कहत कवि ही न हुलासू। सुनी सिख अभी मत आशीष पाई रहीसीय दुह प्रीति समाई रघुपति पटु पालकी मगाई करी प्रबोधु सब मातु चढ़ाई बार बार हिली मिली दुहु भाई समसनेह जननी पहुँचाई साजीबाजी गज बाहन नाना भरत भूप दल की पयाना हृदय रामु सी लखन समेता चले जाही सब लोग अचेता बसहबाजी गज पसु ही हारे चले जाही पर बस मन मारे पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत फिरे हर हरस विसमय सहित आए परन निकेत विदा कीन सनमानि निधु चले उदय बड़ बिरह विसाधु कोल की रात भिल बन चारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी प्रभु सिय बैठी बट छाही प्रिय परिजन वियोग बिलखाही भरत सनेह सुबानी प्रिया अनुजन कहत बखानी प्रीति प्रतीति बचन मन करनी श्री मुख राम प्रेम बस बरनी तेह अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलीना बिबु बिलो की दसारघुबर की बरसी सुमन कही गति घर घर की प्रभु प्रणाम करी दीन भरोसो चले मुदित मन डर न खोसो सानुजसीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर मुनि महिशर गुर भरत भुआलू राम बीरह सबु साजु बिहालू प्रभु गुन ग्राम गनत मन माही सब चुप चाप चले मग जाही जमुना उतरी पार सब सबु भयऊ सरु बिनु भोजन गय उतरी देव सरी दूसर बासु राम सखा सब सबकी सुपासु सही उतरी गोमतीन हाये चौथे दिवस अवधपुर आए जनक रहे पुर बासर चारी राजकाज सब साज संहारी सौंपी सचिव गुर ही राजू तिरहुति चले साजि सब साजु नगर नारी नर गुर सिख मानी बसे सुखेन राम रजधानी राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास तजि तजि भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस सचिव सुसेवक भारत प्रबोधे निज निज काज पाई सिख ओधे पुनि सिख दीन ही बोली लघु भाई सौंपी सकल मातु सेवकाई भूसुर बोली भारत कर जोरे करी प्रणाम वय बिनय नीहो होरे ऊच नीच कार भल पोचू आय सुदेब करब सकोचू परिजन पुरजन प्रजा बुलाए समाधानु करी सुबस बसाए सानुज के गुरेह बहोरी करि दंडवत कहत कर जोरी आयसुहोई तरह सने मा बोले मुनि तन पुल की सपे माँ समुझ कहब करब तुम जोई धर्म सारु जग हो सोई सुनि सिख पाई असीस बड़ी गणक बोली दिनु साधी सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि राम मातु पद सिरुनाई प्रभुपद पीठ रजाय सुपाई नंदीगाम करी परन कुटीरा कीन्ह निवासुधरम धुर धीरा जटाजूट सिर मुनि पटधारी महिखनी कुस सा थरी सवार असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धरम स प्रेमा भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन बचन तजेतिन तूरी अवध राजजु सुर राजु दशरथ धनु सुनिधन दुल जाई तेहपुर बसत भरत बीनुरागा चंचरीक जिमि चंपक बागा रमा बिलासुराम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बढ़ भागी राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न नही करतूति चातक हंस सराहि यत तेक विवेक विभूति देह दिन हु दिन दूबरी होयी घटई तेजुबलु मुख छबि सोई नित राम प्रेम पनुपीना बढ़त धरम दलु मनु न मलीना जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे बिलसत बेतस वनज विकासे समम संयम नियम उपासा नखत भरत हीय विमल अकासा ध्रुव विश्वासु अवधिराकासी स्वामी स्वामी सुरतिर थी विकासी राम प्रेम विधु अचल अदोषा सहित समाज सोहनित चोखा भरत रहनी समुझनि तूती भगति विरति गुण विमल विभूति बरनत सकल सुक सकुचाही शेष गणेश गिरा गुनाही नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाती मागी मागी आय सुकत राज काज बहु भाति पुलक गात हीय सिय रघुवीरु जीहनामु जप लोचन नीरू लखन राम सिय कानन बसही भरतु भवन बसी तप तनु कसही दो दिशि समुझि कहत सबु लोगु सब विधि भरत सराहन जोगु सुनिव्रत नेम साधु सकुचाही सा देखी दशा राज ल परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजु मुद मंगल करनु हरन कठिन कलि कलुष कलेशु महामोह निशि दलन दिनेसु पाप कुंज कुंजर मृगराजु समन सकल संताप समाजू जनरंजन रंजन भंजन भवभारू राम सनेह सुधाकर सारू राम प्रेम पीयूस पूरन होत जनमू न भरत को मुनिमन अगम जमनीयम समदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारित दम्भ दूसन सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनि हठी राम सन मुख करत को भरत चरित करी मु तुलसी जो सादर सुनि सिय राम पद पे मुह अवसी हो भवरस विरती ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय